द्वार पर पहुँचा लोगों ने ने द्वार पर और आगे द्वार पर आगे देखें तो सही पता पहुँच दिया और आगे कार मारे द्वारा तो सभा के द्वार पर अंगत पहुँच और हमे राम पद खंड अब देखो अंगत किस प्रकार का कार्य करता है रावण के पुत्र को मार भी दिया ये सब लोग भयभीत भी हैं जिसकी तरफ अंदर देख लेते हैं वो डरते भी है लेकिन अंगत अपने हृदय भगवान राम का ही स्मरण कर दिया भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करता है तो ये अंदर अंधत्या है भगवान के सेवक है और सेवा कार्य में लगे हुए हैं। सेवा कार्य में लगने वाले व्यक्ति का क्या काम है कि वो भगवान का स्मरण रखे और ये समझे कि जो कुछ हम भगवान का कार्य कर रहे हैं वो तो स्वयं सिद्ध है हम तो भगवान का कार्य करके केवल जो वो एक यश प्राप्त हमको खाम खा वाला है वो हमको तो यश प्राप्त होता है भगवान की सेवा करते हैं भगवान जबकि सेवा करे तो उस समय ये ध्यान रखे जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसको अहंकार छोड़कर करे समझे कि मैं कर रहा हूँ यही ध्यान रखे की वो भगवान सबसे में बात करने वाले हैं वही मुझसे करा रहे हैं उन्हीं की बुद्धि बल हमारे अंदर कार्य कर रहा है उसी के कारण से हम ये कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं <koh> तो वो भगवान का समय रखता हमें नहीं रखता मेरा अंकार होकर के भगवान का स्मरण रखते हुए भगवान की से लगा कर रहा है कार्य करने का तरीका होगा। तो सिंह धवन धीरे धीरे बलपंग अब वो है जिस प्रकार के भगवान कहने भगवान का स्मरण है और सिंह धवन सिंह की तरह से उसकी बनावट है सिंह की तरह से धवन के जाए जैसे सिंह चलता है वैसे सिंह की तरह चलते खड़ा होता है तो सिंह की तरह से खड़ा होता है उदाहरण सिंह कैसे चलता है कभी सिंघ देखा हो तो कभी टेलीविजन नहीं देख लो सिंध दिखाई देगा कभी कभी टेलीविजन देखते है देखते देखते एक बन है और सिंध है वो जब चलता है तो कैसे चलता है सिंध सिर्फ खा चलता है और थोड़ी दूर चलता है और थोड़ी देर चलने के बाद में फिर रुक जाता है वो रख करके चारों तरफ देखता है निर्भय हो और फिर थोड़ी दूर चलता है है थोड़ी दूर चढ़ करके फिर रुक जाता है फिर डर करके और वो सदा निर्भय दिखाई देता है सिंह में होगा अनेक प्रकार के पशु हैं तो जहाँ से सिंह निकलेगा तो हिरण हिरण तो खाबड़ा खाबा करके भागेंगे करके बजे लेकिन सिंह किसी अन्य पशु से डर करके भागे गए तो इसलिए बताया कि देखो जैसे की अन्य बन में अन्य पशुओं के बीच में सिंह की स्थिति होती है जैसे वो निर्भय होता है इसी प्रकार से अंदर अन्य शासनों के बीच में निर्भय और ऐसा करता हो सिंह की तरह से अपना सिर बना हुआ निर्भय होकर के तो सिंह धवन की चौथे चारों तरफ देखते रहते देखता है जिस तरह है। और धीरे वीर बलपुंज बलपुंज है ही है बलपुं शक्ति उसमें है ही है और भीड़ भी है बल होना दूसरी बात है वीर होना दूसरी बात है इसमें भी है बल तो शारीरिक शक्ति है या मानसिक शक्ति आंतरिक शक्ति है वो बल है और वीरता ये है कि चाहे शक्ति कम हो लेकिन शत्रु के सामने युद्ध करे भागे नहीं तो वीर है अगर साधन बहुत है लेकिन शत्रु के सामने टिकाने कहा खड़ा हुआ तो, तो कहते क्या शक्ति बहुत है लेकिन वीर नहीं बलवान भी है और भी है और भीड़ भी है धीर के बारे क्या है यदि विपत्तिया आमे कट आम है संकट आम है तो उनसे घबराए उनका भी रास्ता कहीं कहीं से निकाल लेगा किसी न किसी प्रकार है। <laughs> <laughs> <laughs> से उनसे उसमें से कटराइयों में भी उसे रास्ता मिल जाएगा तो कहते हैं इस प्रकार तो वो हो ये वो उसमें है भैरवान है भी है बलवान भी है बलका भी है सिंह के समान सब बातें उसमें है और फिर भगवान का स्मरण प्रति में रखता है बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग शक्तिशाली हैं वीर हैं वो भगवान को भूल जाते हैं वो समझते हैं कि हम तो वैसी बड़ी शक्ति है भगवान की कर लेकिन वो भगवान का भी स्मरण रखता है भगवान के प्रति समर्पित भाव भी है उनका स्मारण रखने के माने भगवान में समर्पण भाव बुद्धि भगवान में समर्पित हो और व्यवहार में कार्य में वो अपने धनवान है शक्तिशाली है वीर है कुशलतापूर्वक कार्य करता है तो तुलसीलाल जी साहब ये भी कहना चाहते हैं कि भगवान के सेवक को ऐसा ही होना चाहिए जब भगवान का कार्य करने के लिए निकले तो ऐसा वीर भी हो बलवान भी हो भगवान का स्मरण भी रखे जिन सप्णों से युक्त होकर के कार्य करेगा तो उसमें भगवान की कृपा भी उसके अंदर उसे प्राप्त होती दिखाई देगी उसकी भी उसे प्रसन्नता होगी जो कार्य करेगा उसे सफलता में से प्राप्त होगी लोक कल्याण भी होगा और अपना भी युग होगा ये सेवा करने का भक्त के लिए सेवा बहुत बड़ी बात है है भक्ति जब हृदय में बैठने लगती है जड़ होने लगती है तब उसका लक्षण ये है कि वो व्यक्ति लोक कल्याण के कार्य में लग जाता है बिना स्वार्थ के लोग कल्याण करना बड़ा मुश्किल काम हर व्यक्ति को दिखाई देता खाम खाओ कहा भागी करो खाम खा उसकी सहायता करते दे अरे जौन जिनको होगा तो अपने आप देखेंगे करने वाले करेंगे अपने आराम से बैठे यह का लक्षण जिसके हृदय में धक्ति आ गई उसके अंदर में फिर भगवान की शक्ति आ गई और शक्ति आ गई तो फिर वो शक्ति जश्न बैठता नहीं है फिर वो भगवान का कार्य करने के लिए संसार में निकल पड़ता है लोगों की सेवा कार्य करता हुआ और अपने लोक संग्रह से कहते हैं उसमें व्यक्ति में निस्वार्थ भाव से लग जाता है आज देखो क्या होता है कि चले एक पकावा समाचार राम जनावा सुनत ऐसा बोला दस सीता बोली कहाँ चर चीता ुधाए कप गुंजर ही बोली ले आए अंजल दीपात बैसे सहित प्राण कप जल गिर जैसे गुजात तप सिर सरंग समाना रोमा बलील काज नुनाना मुख नासिका में नुकाना गिरी चंदरा कोय सभा मन नेक न मुरा बालित में अति बल बात सभा सद कपि कऊँदेगी रावण वृदा तो क्रोध तो विषेखी जका मत दल जूत मो पंचानंद कल जाए तो राम प्रताप सुमेरे मंदिर सभाएर रामचंद्र तो की गये पवन सुख हनुमान की गये बोलो भाई सब संतन की गए तुरंत निकाल कर एक पठावास द्वार पर अंदर पहुंचे जैसे तो ही वहाँ के द्वारपालों में से किसी बच्चे ने घर के पास खबर देगी एक बाना आय हुआ है और आपसे मिलना चाहता है ये खबर जब मैंने उसको लापरवाही नहीं पड़ती उसके साथ में आया है तो भेज देंगे कोई बात नहीं ऐसा नहीं वो इतना अंगत इतना तेजस्वी प्रतापर दिख रहा था की कटपट का कार्य हुआ तो जो है वो बार बार लोग जा करके राम को खबर देंगी <laughs> समाचार राम नहीं जनावा ये समाचार बता दिया है तो बोला तो सीखा तो राम हंस करके बोला वहाँ पर की आ न बोली कहाँ करे सीखा एक बंदर आ जाए वो कहाँ आये पंदर बंदर करके अंदर को जो तब है कहाँ का बंदर आ गया बुलाव और बंदर को सुनकर के रामा हंसता वो समझता तो है बंदरों पत्थर हमारे सामने का तो आए सपाए दूध बहुत आए है तो वो जितने वहाँ दरबार में बहुत से लोग थे तो जैसे आज पानर, तो एक नहीं कई लोग दौड़ पड़े बुलाने के उन्होंने कहा बड़े नदी की बात होगी देखो इसके पानर पहले वाला फानर आया था उसने बड़ी करामात की थी इस बनर को भी देखे की आता है तो क्या करता है क्या होता है तो सब तो बड़ी उत्सुकता थी और कर भी रहे थे क्या पानर आया है तो देखो क्या वो करता क्या होता है कैसे तो दवाए छुपाए दूध को उठाए कभी कुंजर बोली ले आए वो कभी नहीं है कभी कुंजर है बलवान तो साखाण कभी नहीं है उसको लेकर के दूध लेकर के पहुँच गए था दरबार में पहुंचाने तो जैसे दरबार में घुसा तो देखा सब तो काम आगे बैठा हुआ सिद्धास तो रावण कैसा दिखाई दिया अब जो यहाँ पुलिस है रावण रावण की बात बहुत बार आती रहती है लेकिन रावण का पर देखा की दे रावण बैठा हुआ है तो दक्ष बैठा हुआ, बैठा हुआ।, सिंधा हुआ। सिंधासन के रूप में और शहीद प्राण चज्जल के जैसे ऐसा दिखाई दे जैसे काजल का पहाड़ एक काला पहाड़ हो काम काजल काजल जैसे धुआं से पार करके काजल बनाया जाता है आंखों में लगाने के लिए तो काजल अगर बना करके काजल का पहाड़ बना दिया जाए तो पहाड़ पत्थर का होता है और एक काजल का पहाड़ हो सकता है पत्थर के पहाड़ में और काजल के पहाड़ में क्या हम करें पत्थर का पहाड़ तो भारी पहाड़ होगा और तो काजल का पहाड़ हल्का होगा और काजल का पहाड़ एकदर से काला होगा तो रामा जो वो काला उसका रूप बताने के लिए काजल की तरह से और तो बहुत बड़ा शरीर उसका इसलिए वो पर्वत के समान लेकिन अंदर ने उसमें शक्ति कुछ भी नहीं देखी देखा कि रामा ने शक्ति तो दिखाई तो नहीं ऐसा है जैसे काजल पहाड़ हो पहाड़ का पड़ा हारी लेकर फूक दो तोड़ जाए <coughs> काजल कहीं प्रकार के आपको गिर जाए कहीं से <coughs> दीपा दीप्व हो और ऐसा हो रखा हो तब्को रू से भी हल्का होगा फूक टूट जाए ऐसे ही कहते अंगत को दिखाई दिया कि हालांकि है तो पर्वत का समय काला भी है लेकिन फूंक तोड़ जाए ताकत से कर अंदर में लेकिन शहीद प्राण गिर गए थे जल गिर होगा तो उसमें प्राण नहीं होगा जड़ होगा लेकिन देखा के साथ चल रही है और उसने प्राण तो दिखाते तब ने समाना अब देखो पर्वत से पूरी पूरी तुलना कर तो देत है जब कहीं किसी की तुलना करेंगे तब तो उसके सांगो पांग रूप बना देंगे उसके जिसके विभिन्न अन्न है उनकी सबकी तुलना कर देंगे अगर रावण पर्वत के समान एक कागल के पर्व समान है तो उसकी बुझाएं कैसी है के समान जैसे पर्वत के ऊपर पेड़ जम आये हो ऐसे उसके बीच बीच बुझाएं जैसे पर्वत के ऊपर पेड़ जम आये हो ऐसे करके उसकी बुझाएं श्रेष्ठ का कैसा है दस्तक्ष कैसे हैं जैसे पहाड़ के ऊपर दस्तज्ञ हो चोटियां दस टूटने वाला पहाड़ हो किस प्रकार उसके जो है वो रावण के शरीर पर रोई है रोमा रख तो रोई कैसे दिखाई देते है लता जनुना पर्वतों के ऊपर हो तो लता है लता अब रावण का छेद है नापिका मैंने नाक के छेद है नैन आँखों के छेद है काना कान के छेद है ये सब क्या है दीर्घंधरा को पता हनुमाना समझ जैसे अच्छा होगा तुम तो पर्वत को समाज पूरा पूरा पर्वत अब ऐसा रावण बैठा हुआ देखा <सव्टीकव> क्या होगा जय सभा मनने को नमुरा अब रावण सभा में हो और ऐसा रावण को देख करके भी अंदर के मन में नींद न मुड़ा के मन में जरा भी कर नहीं लगा कैसे निर्भयता मन में उसके बनी थी वैसी ही निर्भयता व्यक्ति फिर भी बनी रही। मुड़ा नहीं मन मैंने उसमें निर्भयता से हट के भय आया हो ऐसे नहीं आया वैसे ही बना दो निर्भय राम के रहा हूँ राम के रहा हूँ बाबी करने अति मदद पूरा ये बात बार बार याद चलाते रहते रावण के सामने जितनी रावण की क्या शक्ति है अंगत की शक्ति रावण से भी ज्यादा है और बाल इतना है बाल इस तरह याद करते रहते हैं की बालिका सत्रह अंगत जैसे बाल बड़ा शक्तिशाली है उसके सामने रावण कुछ भी नहीं है ऐसे अंगत भी बड़ा शक्तिशाली है उसके सामने की कुछ नहीं है अभी बड़ा और बड़ा ही है और बाकुरा भी है ऐसा जय होकर वो हो अंगत रावण दरबार में प्रवेश कर दिया अध्यात्म विज्ञान में याद रखनी चाहिए कि जिनके के आध्यात्मिक अध्यात्मिक जागृत होती है जिनमें की आत्मज्ञान आया परमात्म ज्ञान आया भगवान की भक्ति आई ये सब जिनके की अंदर जीवन में आ जाता है उनका एक फल फल तो अनेक बताए जाते हैं लेकिन एक फल भी कहा जाता है कि तो अभय हो जाता है बल्क और जनक का संवाद बंद उपनिषद में आता है तो राजा जनक ने याद से ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान सीखा और याज्ञ बल उन्हें आत्मज्ञान दिया धीरे धीरे करके राजा जनक को तो अपने आत्मस्वरूप का बोध हो गया परमात्मा का बोध हो गया तब बोध हो गया तो, तो यादव कहने लगे जनक से कि अभयो कि राजन राजन अब आप अभय होद्या जब तक देखते हो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं होता तब तक उसके साथ भय लगा रहेगा कोई न कोई भय जरूर लगा रहेगा और जब आध्यात्म विद्या में सफलता प्राप्त हो गई भगवान जी सबके आगे ज्ञान आ गया तो उसका भय खत्म भय समाप्त हो जाए तो मानो जी इस बात का संकेत है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त हो गई है और जब तक वो अभ्यता नहीं आती तब तक, तक समझो कि अभिमुख अच्छा है कारक मात्र इसलिए अंडत भगवान की सेवा में की है भगवान की कृपाओं ने प्राप्त है भगवान की पत्नी से प्राप्त है इसलिए अंडद अभय है और भगवान का परभस्त से प्राप्त है भगवान ने उसे भेजा है तो उसको तो भय का, किस का उसे। तो निर्भय बराबर रहता है तो बार बार उसकी निर्भयता का वर्णन करते रहते हैं कि वो सभा मुरा मैंने उसमें भय बिल्कुल नहीं आया यहाँ पर पहुँच करके रावण के सामने भी निर्दय तो कहते हैं उठे सभा की देखो जहाँ ये अंदर पहुँचा सभा में प्रवेश किया रावण को छोड़ करके दिखने सभा में और लोग बैठे हुए थे जैसे ही अंगत को देखा तो, तो, तो, तो संस्कृत के हो गए ये तेज का कि तेजस्वी व्यक्ति जब होता है तो अन्य व्यक्तियों के मन में उसके प्रति आदर समर्पण आओ अपने आप आ जाता है यह ये यह यहाँ पर जैसे दिखाया यही नियम वहां पर भी दिखाया कि जब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी और विश्वामित्री जी जनसप्री पहुंचे तो नगर के बाहर एक बाग में छे और जनक जी को जब सूचना मिली तो अपने मंत्रियों के साथ और अपने जो कुल गुरु हैं उनको लेकर के वहाँ से विश्वामित्र जी के पास मिलने गए जब मिलने गए तो विश्वामित्र जी वहाँ से मिले लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण सभी बैठे थे, थे बाद में आए तो जब आए तब तक ये सब बैठे हुए थे वहाँ राजा जनक और उनके मंत्री लोग सब आ जैसे भगवान राम महामार के आए ये सब, सब लोग उठ कर खड़े हो गए यदि भगवान राम बालक है राजा जनक की आयु बहुत अधिक है और राजा भी हैं, लेकिन फिर भी उठकर के खड़े हो गए उनके साथ जो उनके कुल गुरु इत्यादि वो हैं मंत्री हैं, वो भी सब उठ करके खड़े हो गए तो ये दिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तेजस्वी है और अध्यात्म विद्या के के कारण से वो प्रभावशाली है तो दूसरों व्यक्ति स्वभाव का उनके मन में आते हुए आदर करने का लिए है, भाव अपने आप जागृत होता है तो वैसे ही अंगत के रावण के दरबार पहुंच गया तो वे लोग चाहे कैसे काम को समझो चाहे उनके मन में किता देख करके उनके मन में आदर भाव आ जाओ, हो वे सबको तो उनसे खड़े हो ये अच्छा नहीं लगा रावण और भास्क्रोध विषय की रावण के मन में कूट आया आइए कैसे दुष्प्र झूठ आया तुम सब तो सब लोग हमारे मंत्री लोग खड़े हो जाए उसका इस प्रकार से स्वागत करने लगे बन जाए रावण ने सब था कुछ रक्षा करें उनके किस प्रकार की प्रवृत्ति थी लोगों की अंदर के करके मारे अंदर के साथ में खड़े हो गए मत जो जूठ पंचान में चल जाए आप कहते हैं जो तो अंदर सभा में कैसे पहुंचा जैसे की मत् गजूट हाथियों का समूह झुंड का झुंड हो और गज़ हो मैडम युवा हाथी बड़े शक्तिशाली जिनके जो गज़ उनको कहते हैं जिनके मत्तज से मद भी बहता रहता है पसीना ऐसा एक तरल पदार्थ हाथियों के सिर से बहता है तो हुए हाथी बड़े शक्तिशाली होते हैं मत् हस्त कहते हैं कहलाते हैं वो ऐसे शक्तिशाली हाथियों के बीच भी अगर सिंह पहुंच जाए तो सिंह हाथियों से डरता नहीं है यथा भक्त जूठा में हूं पंचानों ने चले जाए पंचानंद कि मारे पांच मुख हूं पांच मुख किसके हैं किस पंचानंद जैसे जो लोगों कहते हैं सिंह नाम पंचानंद जैसे शंकर जी पांच मुख है वो भी पंचानंद कहलाते हैं कैसे ये सिंह भी पंचानंद कहलाता है ये पंचानंद क्या है सिंह एक तो जिसका कि मुख जो है वो हो विपो बड़ा मुख हो जिसका उसको भी कभी कभी ये भी कहते जिसका मुख बहुत बड़ा हो वो पांच मुखों के बराबर जिसका मुखों मुख हो है पंचानक बहुत बड़ा हो वाला लेकिन दूसरी बात ये कि सिंह का एक ही मुख तो नहीं होता उसके पांच मुख भी होते है उसके चार पैर दो तो पीछे के पैर दो आगे के पैर और मुंह ये पांचों मार करने का काम करते हैं जब ये सिंह के ऊपर जब हाथी के ऊपर आक्रमण करेगा तो पीछे के पैर से भी उसमें नाखून दबा करके उसके खाल को चिरेगा दोनों पैरों से आगे के दोनों पंजे भी उसमें खाल में दबा करके कर उनको भी चिरेगा और मुंह से भी उसको पकड़ करके काटेगा तो हाथी को लगेंगे जैसे पांच पांच मुंह उसके ऊपर शरीर ऊपर लगे हुए हैं और उसको तो खाए जा रहे हैं इसलिए पंचाना जैसे हाथी जैसे समूह के बीच में सिंह पहुंच जाए पंचानव सिंह पहुँच जाए इस प्रकार ऐसी ये बाल के दरबार में पहुंच जाए रावण के दरबार में छात्रों के बीच में राम प्रताप सुन जगह फिल्ला दिलाया कि रावण अंदर है वो भगवान के प्रताप का फिर स्नान करता है जब चला भगवान का स्मरण करा गाँव में प्रवेश की नगर में प्रवेश किया तो भगवान का स्मरण करता है आगे चलता है तब तो भगवान का स्मरण कर पहुँचता है तो भगवान का स्मरण रहता है दरबार तो के भीतर पहुँचता है भगवान के स्मान पर कहना पड़े बार कह दिया अब बाकी पाठकों को काम याद रखे हैं के अंदर बराबर भगवान का स्मरण रखता है ढूंढता नहीं भगवान अपना काम करेगा तो करेगा लेकिन भगवान को भूलेगा नहीं सुनेर मन सुन मन के मन मन ही में नहीं। नहीं। राम प्रताप समेत बनी पैठा पैठ सभा से अब किसी ने अंजद से नहीं कहा कि तुम यहां बैठ जाओ लेकिन अंजद को बैठने के लिए अपने आप के दस खोज बना ली और बैठे आपने सिरनाए कि माने ये है कि दरबार में पहुंचे साथ में राजा का दरबार है और दूत बंद करके अंगत गया है इसलिए दूत का धर्म जो है कि राजा के सामने प्रणाम कर इसलिए उस नियम का पालन अंगत करते हैं और अंदर जो है प्रणाम कर लेते हैं फिर झुकाकर और बैठ बैठने के लिए कोई उनको आसन नहीं देता है तो उनको आसन भी नहीं है अब यहाँ उसका प्रणन नहीं है लेकिन दूसरे लोग इस प्रकार के दूसरे दरबार में कहीं हो दिया चा फे वाले लोग हों वही कहते हो अंगज ने क्या किया कि जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे फैलाई फैलाई फैलाई होती गई होती गई होती गई और पूछ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गे, बढ़ती गई और जब जितनी ऊंची पूछ हो गई जितने उनसे बैठे हुए थे आसन के ऊपर जितने सब लोग उन सब से रावण जितने उनके आसनों में बैठा था जब पूछ का पंडित उससे हो गया ंगत उसकी पूछ के मंडल के ऊपर बैठ गए अब दरबार में कैसे अंगत दिखाई देते हैं? कि मानो राजा तो अंत हो सबसे ऊंचे आसन में बैठा हुआ है स्रावण नीचे बैठा हुआ है उसके दरबारी सब नीचे बैठे हुए हैं। किस प्रकार से वो अंगत निर्भय होकर के कुछ स्थान बैठा हुआ मैंने अंगत को कोई आसन देने की जरूरत नहीं और न मांगा तुम्हें न पूछा के और बैठ गया क्या कोई देते अपने बैठने को तो खुद भी, भी अब ये यही समाप्त करते हैं अब ये से जैसे ही अगर बैठ गए आप शिक्षा थोड़ी बैठ अब रावण प्रश्नोत्सव शुरू हो जाता है अब देखो प्रश्नोत्तर का भी तो सीधा कैसे वर्णन करते हैं कि जब संवाद होता है कोई तो ये वो काव्य में एक दर्शनीय स्थल होता है जब एक प्रश्न दूसरा उत्तर एक प्रश्न दूसरा उत्तर सब प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर कैसे चलते हैं वो भी एक सुंदर प्रश्न है पर आगे चल ली नान्याहारते हर नदी ना सत्यं वादा चुनान भक्ति प्रयक्षरभरासमानु संगीरा जीराम जरा जयरा